पृथ्वी ग्रह एक झरो का बयालीसवा भाग बीस हजार वर्ष पूर्व पूरे विश्व के लगभग सभी कोनों में पहुंचने वाले हमारे पूर्वज शिकार पर निर्भर रहते थे वह भोजन के लिए मुख्यतया जंगली जानवरों और जंगली फलों एवं कंदों पर निर्भर थे हजारों वर्षों के बीच जाने पर मानव की समझ बढ़ने के साथ इस दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की रूपरेखा के विकसित होने को महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है करीब दस हजार वर्ष पहले हम विश्व का रूप परिवर्तन करने वाली क्रांति की दहलीज पर खड़े थे लगभग बारह हजार वर्ष पहले के अंतिम हिमयुग के बाद सभी महाद्वीपों से हिम का आवरण कम होने लगा था। तब उत्तरी यूरोप के बहुत से भाग को ढके हिमचित पीछे हटने लगे थे उस समय जलवायु स्वास्थ्यकर होने लगी थी यही समय था जब हमारे पूर्वजों में नई योगिता विकसित हो रही थी उन्होंने पाया कि जंगली कंदमूलों फल जंगली जीवों के ना होने पर भी वे भोजन के लिए अनाज उगा सकते हैं। कृषि की शुरुआत ने मानव के भविष्य पर गहरी छाप छोड़ी और जनसंख्या बढ़ने लगी कृषि के आरंभ से अधिक भोजन उत्पन्न करने के साथ अधिक लोगों को भोजन खिलाना भी संभव हो गया था इसमें आश्चर्य नहीं कि पर्याप्त भोजन की आपूर्ति से विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी थी ईसा के दस हजार वर्ष पूर्व में जहां जनसंख्या 10 लाख थी वही ईसा के 2000 वर्ष पूर्व में जनसंख्या बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख हो गई थी ईसा के 1000 वर्ष बाद में मानवीय जनसंख्या 25 करोड़ 40 लाख हो गई थी और वर्ष 2000 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब का आंकड़ा पार कर गई। वर्ष 2050 तक जनसंख्या के दुगना होने की संभावना है बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन आवास और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों का विशाल इलाका निरावृत किया गया अनाज उगाने के लिए भी जंगलों को साफ किया जाने लगा जानवरों द्वारा अच्छी चराई से भूमि का बहुत अधिक हिस्सा बंजर भूमि में बदलने लगा, बिना नियंत्रण के पृथ्वी का वातावरण विकृत होने लगा था 18वीं सदी के दौरान हुई औद्योगिक क्रांति से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ने लगी